Yeah. Right. दुष्मदस्मत्गोचर विषय विषयो तव प्रकाशवद विरुद्धस्वभावो इतरे अपपत्तौ सिद्धाया तर्माण यहां अभ्यास कैसा है इसके विषय में गए रहेध्यास दोनों में होता है दोनों का स्वरूप को नहीं समझते हुए एक को दूसरे में अध्यास करता है यहां इमद प्रत्यय का विषय बाहर इदम तेना ज्ञान होता है और अस्मत् प्रत्यय स्वयं अनुभव होता है अहमसी ये दोनों का स्वरूप अत्यंत भिन्न है क्योंकि ये विषय विषयी है विषय और विषयी कभी एक नहीं होता और तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव है इसका स्वभाव देखेंगे तो दोनों तम और प्रकाश के समान कभी भी एक साथ नहीं होने वाले स्वभाव वाले और अब क्या है कि ये स्वभाव ऐसा हो गया तो तद धर्माणाम अभी सुताराम इतर इतर भाव अनुभवी अब उन धर्मों का भी उनमें जो जो धर्म रहेंगे उसका भी इधर इधर भाव नहीं होता स्वरूप से प्रकट होने वाले को धर्म कहते हैं स्वरूप से संबंध रखता हुआ कार्य के प्रति जो प्रकट हो वो धर्म है और जिसको देख करके स्वरूप का अनुमान होता है वो भी धर्म होता है स्वरूप जो होगा अनपायित्व स्वरूपत्व जो कभी बदलता नहीं है वो स्वरूप है स्वरूप में कभी बदलाव नहीं होता है स्वस्थ रूपम स्वरूपम जो वस्तु का जो तत्व रूप है वो स्वरूप होता है और बाकी धर्म में कुछ अवस्था आदि को लेके परिणाम होता है परिवर्तन हो सकता है किंतु वो स्वरूप से अत्यंत भिन्न परिवर्तन नहीं होता तो इस प्रकार जब दोनों अलग वस्तु हो गया तो उसका धर्म का भी सुतरा मितर इतर भाव अनुभव बिल्कुल दोनों का आपस में संबंध नहीं हो सकता ये कहा था इसमें युष्म प्रत्यय गोचर हो इस समाज के अर्थ करते हुए टीकाकार ने युष्मद प्रत्यय इस समास में युष्म च अस्मत च युष्मी इस विग्रह से जो द्वंद्व समास हुआ इसमें क्या क्या व्याकरण दोष प्रतिभाद होता है और उसका निवारण कैसे करना चाहिए ये दिखाया अब आगे इसमें जो अन्य दो पद है क्योंकि युष्मद अस्मद जन्य प्रत्यय तय प्रत्यय युष्मदस्मद प्रत्यय तस्गोच इष्मदस्मत प्रत्यय गोचर तय गोचर उसमें भी तस्य दिवजन में तय लगाएंगे तय गोचर ऐसा होगा विग्रह तो पहले द्वंद्व करके द्वंद्वगर्भित ष्ठि गर्भित ष्ठी सामस निकलेगा ये। तो उसका और आदि व्याख्या करना चाहते टीका में कहा था कि मुख्य अख्योरादो मुख्य उपनिपादा उपनिपदा अस्मदर्थ मुख्यवा प्रथम अस्मग्रहण प्रसक्ति युष्मदर्थनाकृष्य शुद्ध्य सिद्धादोरध्यावाद न्याय ग्रहणम जोत आदो युष्मण एक दोष ये कहा था व्याकरण की दृष्टि से कि मुख्य और अमुख्य दो पद को साथ समाप्त करते समय मुख्य को प्रथम रखा जाता है अमुख्य को दूसरे रखा जाता है ऐसे प्रसक्ति होता है यूनि ये प्राप्त होता है ऐसा यहां नहीं किया गया यहां अस्मद प्रत्यय मुख्य है इष्मत प्रत्यय अमुख्य है ऐसा होता हुआ भी युष्मत को पहले रखा अस्मद को बाद में रखा इसका क्या कारण है कहते हैं ये युष्म अर्थात अनात्मनो निष्कृष्य क्या कहना चाहते हैं कि युष्मद अर्थ से अनात्मा को अलग करके युष्म अर्थ का जो विषय अनात्मा आत्मा से भिन्न अनात्मा उसको अलग करके शुद्ध सिद्धादु का दर्शन कराना है और जिसको अलग करना है उसको पहले लगाया यह समझना है शुद्ध से चिद्धा मैंने चिदात्मा चित चैतन्य स्वरूपात्मा शुद्ध से चिद्धा दो अध्यारोप अववाद न्याय नहणम द्योतु अध्याप अववाद न्याय से ग्रहण कराना चाहता है यह अध्यारोप अववाद न्याय क्या होता है अध्यारोप मन पहले कल्पना करना अववाद का अर्थ होता है बाद में उसको निकाल देना हटा देना तो पहले आरोप करके बाद में हटाना अध्यारोप और अध्यास में अंदर है अध्यास नहीं जानते हुए किया जाता है अज्ञान के कारण होता है और अध्यारोप शास्त्र शास्त्रकृत है। वैसा तो अध्यास्वी भी, अध्यारोपी भी दोनों शब्द आपस में मिला के प्रयोग करते हैं किंतु विशेष अर्थ में दोनों में ये भेद है एक अनजाने में अध्यास होता है अविद्या के कारण दूसरा शास्त्र जानने के लिए आपको जान ज्ञान दिलाने के लिए एक प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यारोप करके कल्पना करके समझाता है वो कल्पना से फिर आप उसको पहले स्वीकार करेंगे जब उस वस्तु को आप जानेंगे उसके बाद उसको हटाया जाता है इसको अरुंधदी दर्शन न्याय शा, शाखातन्द्र दर्शन न्याय इत्यादि कहा जाता है तो पहले आप उसको समझे, बाद में वो नहीं है ऐसा कहीं आपके दृष्टि को वहां तक ले जाता है ये शास्त्र में जो अध्यारोप है अपवाद है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच उस शुद्ध आत्मा को पहचानने के लिए और कोई मार्ग नहीं है अध्यारोप अपवाद एक ही मार्ग है तो अध्यारोप अपवाद के द्वारा शुद्ध आत्मा का ज्ञान दिलाता अध्यारोप में क्या करेंगे कि शुद्ध आत्मा में सृष्टि आदि की कल्पना करें सृष्टि आदि की जो चर्चा उपनिषदों में है ये वास्तविक नहीं है सृष्टि आदि की कल्पना उस तत्व को दिखाने के लिए है अब कैसा भी तो उस तत्व में आपका मन को पहुंचाना है इसके लिए सृष्टि के, के बारे में चर्चा करते हैं क्यों सृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं छात्र क्योंकि सृष्टि आपको सामने दिखाई पड़ती है सृष्टि के बारे में आकांक्षा होती है कि सृष्टि कैसे हो रही सृष्टि क्या है क्यों हुई कहां से हुई कब हुई ये सब शंका होती है ये शंका होने पर उसका निवारण करते हुए फिर आपको तत्व में पहुंचाना क्यों ऐसा करना है क्योंकि सृष्टि का स्वरूप जान के सृष्टि कब हुई क्या हुई कैसे हुई जान के कोई पुरुषार्थ प्रयोजन नहीं है न ही सृष्टिया प्रवंच प्रतिपिपादय न तत्कृतः कश्चित पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते ऐसे भाष्यकार कहते आगे ब्रह्मसूत्र भाष्य में आएगा आए भाष्यकार कहते ये आदि प्रवचन का प्रतिपादन करने की इच्छा शास्त्र की नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसको प्रवंचन करके कोई फल नहीं सुनाई पड़ता न दृश्य दे, देखा नहीं दे गया और न सुना भी पड़ा श्रुति में तो इसको समझा करके कुछ फायदा नहीं और होगा भी ईहल होगा फल होगा तात्कालिक ज्ञान होगा इससे आप को पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी इसीलिए सृष्टि आदि प्रवंचन के द्वारा जो ब्रह्म को समझाया जाता है कि ब्रह्मा सर्व कारण है सबके अंदरयामी है और तत्वा दैय्राविश्यत ये दया द्वारा प्राब्द्यत ऐसे ऐसे वाक्यों के द्वारा उसको समझाया जाता है कि आपको ये बुद्धि में आएगा कि सबका कारण आत्मा है परमात्मा है परमात्मा के सिवाय और कोई कारण इस प्रपंच में नहीं है उसका अंदर और बाहर परमात्मा ही है ईशावास्युम यत्किंच यगत्याम जगत ये आपको समझ में है अब जब समझ में आएगा तो परमात्मा में सृष्टि कर्तृत्व आदि दोष लगता है क्योंकि सृष्टि को बनाता है बाद में संहार करता है परिणाम करता इत्यादि वो सारे लगा हुआ है उपाधि वो माया के कारण उपाधि लगाते हैं और ये ईश्वर संज्ञा हो जाती है तब उसका निराकरण किया जाता है नेति-नेति आदि के द्वारा उसका निराकरण करते हैं अद्रेश्य मग्राह्य मलक्षणम अचिंत्यम इत्यादि के द्वारा शुद्ध परमात्मा का दर्शन कराते हैं तब आपको मालूम होगा कि जो जो कहा गया वो नहीं है नेति नेति-नेति से मूर्ता-अमूर्त दोनों का निराकरण है उसके साथ सारे प्रवंजन का भी निराकरण हो जाता है इस प्रक्रिया को कहते हैं अभ्यारोप अववाद प्रक्रिया वेदांत में अध्यारोप प्रक्रिया के समझे बिना कुछ भी समझ में नहीं आता अध्यारोप अवाद प्रक्रिया के अंतर्गत ही अन्य सारी प्रक्रियाएं आती है ये प्रक्रिया को लेकर के ही वेदांत प्रवृत्त हुआ है विशेष करके शंकराचार्य जी कर जो का जो अद्वैत सिद्धांत प्रवृत्त हुआ है इसीलिए अध्यारोप का महत्व क्या है यह आपको समझना पड़ेगा मांडो के कार्य इसको एक श्लोक में निबद्ध किया मृल्लोह विस्फुलिंगाद्ययी सृष्टि या चोदिता अन्यता इसमें यही बात को कहा मृल्लोहा विस्फुलिंगाद्ययी सृष्टि या कि मृत के बारे में कहा लोह के बारे में कहा सुवर्ण के बारे में कहा अनेक प्रकार की सृष्टि प्रक्रियाएं बताई उपनिषदों में ये सब किसके लिए है उपाय सो अवतारा या उस आत्मा को आप में उतारने के लिए यह उपाय है तो वास्तविक नहीं है जैसा ये छत डालना है छत हवा में छत नहीं पड़ सकता तो उसके लिए टेक देना पड़ेगा ऐसा पक्का टेक देकर के एकदम मजबूत उसमें ढोला बांधना पड़ेगा ढोला बांधने के बाद में छत डालते हैं छत जब सुख जाता है तैयार हो जाता है मतलब ऊपर खड़े होने लायक हो जाता है तो क्या कहते हैं क्या करते हैं नीचे जितने भी ढोला पहले बांधा था, और पैसा खर्च करके बांधा था, उसको सब खोल के निकाल देते हैं। तब क्या होता है छत वाहन खड़ा रहता है। अब बिना ढोले के आप छत खड़ा करो नहीं होता है तो इसी प्रकार आपके बुद्धि में परमात्मा पहुंचना है मतलब बुद्धि को परमात्मा तक पहुंचाना है या बुद्धि में परमात्मा को उतारना है अब वो उतर नहीं रहा है कोई आलंबन नहीं है उसको जैसा इसका निरालंबन खड़ा नहीं होता है ऐसा निरालंबन हो नहीं रहा है ऐसे स्थिति में अध्यारोप करके आलंबन दिया जाता है जैसा टेक दिया जाता है वैसा आलंबन दिया जाता आलंबन दे बुद्धि को वहां पहुंचा देते हैं और बुद्धि वहां जब स्थिर हो जाती है समाहित हो जाती है आत्मने वा आत्मना तथा आत्मा में ही पहुंच के स्वमहिमिस्थित अपनी महिमा में स्थित होने की स्थिति आ जाती है एकदम खड़ा हो गया सुख गया सब तैयार हो गया तो फिर नीचे से सारा टेक निकाल देते तब वो खड़ा है ऐसा करने के लिए अध्यारोप अववाद प्रक्रिया अपनाते हैं इसलिए इसको सूक्ष्मदान समझना है यहां ये शब्द प्रयोग किया इसकी प्रक्रिया के बारे में नहीं कहा क्योंकि ये प्रकरण ग्रंथ नहीं है ये प्रौढ़ ग्रंथ है मतलब जो विद्यार्थी आगे बढ़ गए हैं आ, ये क्या बोलते हैं वो पीएचडी के लेवल पे पहुंचे ऐसे विद्यार्थी के लिए तो वो जानता है अध्यारों न्याय बोलने से वो जानता है क्या है आ, तो ये वेदांत का एक प्रकार से प्रक्रिया की दृष्टि से इसको मुख्य मानते ये रीढ़ की हड्डी जैसा प्रक्रिया की दृष्टि से क्योंकि तो जो कोई भी प्रक्रिया हो इसके अंतर्गत करके ही आपको अर्थ करना पड़ेगा अभी कार्यकारण प्रक्रिया है वो भी इसी के अंतर्गत आता है दृष्ट दृश्य प्रक्रिया है वो भी इसी के अंतर्गत आता है साक्षी साक्ष्य प्रक्रिया है वो भी इसी के अंतर्गत आता है पंचकोषक प्रक्रिया है वो भी इसी के अंतर्गत आता है सीटी की भी अनेक प्रक्रियाएं हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत मिला के अर्थ करना पड़ेगा तभी आप एक आत्मा को सिद्ध कर सकते इसके विस्तार में पंचदशी है ऐसे ग्रंथ है जिसमें इसका विस्तार हुआ है पंचदेशी ग्रंथ है जैसे उपदेश साहस्री है ऐसे ऐसे ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है और वेदांत सार में भी चर्चा है ऐसे ही वेदांत परिभाषा ग्रंथ है ये सब प्रकरण ग्रंथ है जो आप पहले पढ़े हैं तो इसमें इसके बारे में चर्चा है इसको यहां क्यों कहा क्योंकि यहां युष्मद अर्थ को निराकरण करके उसका निवारण करके शुद्ध सिद्धादो शुद्ध को दिखाना है शुद्ध को दिखाने के लिए और कोई प्रक्रिया नहीं है ये नकार की प्रक्रिया है ने दि की प्रक्रिया के द्वारा ही उस शुद्ध आत्मा को आप पहचान सकते हैं ने दिन प्रक्रिया को सही नहीं समझेंगे तो जिसका खंडन नहीं करना चाहिए उसका भी खंडन होता ऐसा होता है कुछ नहीं करना अभी जो ने दी को सब जगह लगा देते हैं अपने साधन भजन में भी नेदी, नेदी लगाते हैं सब जगह ने ये भी क्या करना है ये भी क्या करना है कि सोचते हैं लोग ऐसा करके फिर बोलता है आप ज्ञान प्राप्त करेंगे किसी में श्रद्धा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं जहां लगाना है वहां लगाना अध्यारोपद भी सही जगह लगाना है ऐसा नहीं कहीं पे अध्यारोपद लगाए ऐसा तो नहीं हो जहां लगाना वहां लगाना है ऐसा लगाने पर ज्ञान होगा सिद्धार्थों का ज्ञान होगा इसीलिए युष्म ग्रहण पहले किया हुआ यही उद्देश्य है युष्म ग्रहण को पहले किया जिसका निराकरण करके आगे समझाना हो एक मन में एक प्रक्रिया बैठ जाती है त्र युष्मी प्रत्येक परत्व आत्मा अनात्मो स्वभाव विरोध सूचित इससे क्या सूचित हुआ कि युष्म ये प्रयोग करने पर प्रत्यक और पर रूप इसको बाद में प्रत्येक अध्यास और पर तो प्रत्यक पर प्रत्यक मन अंदर पराग मन बाहर तो युष्म कहने से पराग हो गया अस्मद कहने से प्रत्यक हो गया और प्रत्येक पराग रूप से आत्मा और अनात्मा का स्वभाव विरोध दिखाना चाहते आत्मा का स्वभाव अनात्मा में नहीं है अनात्मा का स्वभाव आत्मा में नहीं है ऐसा स्पष्ट सूचित करने के लिए युष्म का प्रयोग किया है युष्म शब्द न अहंकारादि अस्मत्शबे न तत्साक्षी गृह्य युष्म शब्द से अहंकारादि सहित सबको लिया गया है आध्यात्मिक देखेंगे तो अहंकार बुद्धि मन इंद्रिया शरीर सारे युष्म शब्द का विषय हो करके बाहर हो जाएगा शुद्ध आत्मा उससे भिन्न हो जाएगा अस्मत्शबे नाक्षी गृह्य थे अस्मत शब्द से उस आत्मा के साक्षी को कहा जाता है यानी साक्षी रूप से जो चेतन है सुजित होता है उसको लिया जाता है, क्योंकि अस्मत शब्द का जो लक्ष्य है वो साक्षी है अहम का वाच्य अहंकार युक्त तो जीवात्मा होता है और उसका ही लक्ष्य साक्षी होते हैं जब अहम ब्रह्मात्म्य ऐसा ज्ञान होता है तो साक्षी को सूचित करके शुद्ध आत्मा को सूचित करके ब्रह्माष्टमी का ज्ञान होता है सच्चिदानंद रूप जब अहम करोगी इस प्रकार का अहम का प्रयोग होता है उस समय अहम का जो वाच्य अहंकार को लेकर हम का प्रयोग होता है दोनों में अहम का प्रयोग हो रहा है किंतु दोनों में अंदर वहां शुद्ध हमको लिया जाता है अहम ब्रह्माष्टमी और यहां अहंकार शहीद अहम को लिया जाता है अब दोनों कहां है अपने अंदर साक्षी और जीवात्मा दोनों का अंदर मान इसका भेद जानते हैं क्या देखो जीवात्मा कहा है अंदर है बोलते प्रत्येक आत्मा को जीवात्मा प्रत्येक आत्मा एक ही बोला जाता है आत्मा शब्द तत्र तत्व रूढ़त्वास भाषिकार करते हैं प्रत्येक आत्मा रूढ़त्वा प्रत्येक आत्मा में आत्मशब्द रूढ़ है तो जीवात्मा भी उसी को कहा जाता अभी आत्मा अनात्मा हो इसी कर को यही भेद कर रहा है और अत्यंत जो साक्षी है सबका साक्षी है शुद्ध है वो भी अंदर ही कहा जाता है अब ये दो कैसे अंदर हो गया है अब वो साक्षी बोलने से बाहर है ऐसा नहीं बोला साक्षी भी अंदर ही बोलते हैं और जीवात्मा भी अंदर ही बोलते हैं कैसे अंदर है इसके लिए प्रक्रिया है दोनों अंधकरण के कारण ही होता किंतु इसमें क्या प्रक्रिया है याद है हा एक जो है अंधकरण विशिष्ट चैतन्य एक जो है अंधकरण अवहित चैतन्य ऐसा दो होता है अंधकरण उपहित चैतन्य अंधकरण विशिष्ट चैतन्य अंधकरण उपहित चैतन्य ऐसा भेद किया जाता है दोनों चैतन्य है पहले वाला क्या है अंधकरण अवच्छिन्न या विशिष्ट अंधकरण अवच्छिन्नम चैतन्यम ये जीवात्मा यह अंधकरण विशिष्ट चैतन्यम जीवात्मा और दूसरा अंधकरण उभिध चैतन्य साक्ष दोनों अंदर ही हो रहा है ये विशेषण को लेके भेद होता है अब क्या है पहले देखो ये समझना अच्छा अंधकरण अवच्छिन्नम चैतन्यम अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य कहने थे जिस चैतन्य को आप समझते हैं वो अंधकरण के साथ समझते हैं। इसका मतलब अंधकरण विशेष बनकर के रहता है ये पहले विशेषण वाला है विशेषण कार्यान्वयी व्यावत्तर विशेषण और उपाधि दोनों में अंदर होता है ये सब प्रक्रिया के अंदर का भेद है स्पष्ट समझने के लिए विशेषण कार्यान्वयी व्यावर्तक होता है और जो उपाधि है वो कार्य अनन्व ही व्यावर्तक होता है इसीलिए जहां उपाधि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां विशेष ज्ञान होता है उसका ये अलग है कार्य अनन्व ही होता है और विशेष न होगा तो कार्य ही होगा तो कार्य अन्य ही जो व्यावर्तन है वो अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव में इसका मतलब जीव को जब लेते हैं उस समय हम अंधकरण के सहीद कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमादृत्व आदि युक्त लेते हैं तो प्रमादृत्व आदि युक्त लेके जहां व्यवहार होगा वो अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य होगा ये विशेषण लगेगा उसमें वो कार्य अन्वयी होता विशेषण का क्या लक्षण है कार्य अन्वयी व्यावर्तकत्व विशेषणत्व कार्य के साथ जुड़ा हुआ है और व्यावहारिक होता हो उसको क्या कहेंगे विशेषण कहेंगे अब जैसे कृष्णा गौह ऐसा कहा कृष्णा गौह अथवा कृष्ण घट ऐसा कहा घट ऐसा कहने से क्या हो गया कि ये कालापना और जो घटत्व तो है यह दोनों विशेषण विशेष तथा अवच्छिन्न होकर रहता है मैंने कालाघट जो है उससे अनवच्छिन्न नहीं रह सकता उसको साथ लेकर के होगा तो अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य जब कहेंगे तो साथ लेकर उसके नाम के साथ होता है जैसा देव ब्राह्मण देवदत्त हा, ऐसा कहेंगे तो ब्राह्मणत्व तो विशिष्ट देवदत्त उसके साथ विशेष साथ में रहे तो अवच्छिन्न भी साथ में रहे तो अब क्या है कि घड़ा घड़ागाश जैसा कहेंगे अब वो भेद होता है घड़ा घड़ाकाश कहने पर ये घड़ वहां उबाध ही बनता है घड़ के साथ आकाश एक नहीं होता कभी घड़ अलग रहता है घड़ का घड़ तो मिट्टी का बना हुआ है मिट्टी में जो जो गुण है वो सारे घर में आ जाएगा किंतु आकाश का कोई भी गुण घड़ में आता है क्या नहीं आता है वो मिट्टी तो मिट्टी रहता है मिट्टी मिट्टी रह के घर दिखा देता है किंतु घर के अंदर अवच्छिन्न हो क्या बोलते हैं उसके अंदर व्यवहित हो गया उपहित हो गया आकाश वो है उपहित चैतन्य अंधकरण उपहित चैतन्य जैसे कान के अंदर छेद है कान और छेद एक नहीं है कान के अंदर छेद है वो छेद को ही हम कान कहते हैं तो कान जो है शरीर का मांस अवयव है उसके अंदर छेद है छेद आकाश है किंतु कान के अंदर वो आकाश घेर घिर गया ये घिर जाने के कारण उसको कान ऐसा कहा जाता कान आकाश ऐसा कहा जाता कर्ण सटकुल्य अंतर्गत आकाश ऐसा कहा जाता इसी प्रकार गढ़ के अंदर आगास आगे ऐसा बोलेंगे किन्तु घड़ और आगात कभी एक नहीं होता नहीं होता वो उपही चैतन्य घड़ आघात ऐसा कहा जाता है ये साक्षी है इसका मतलब साक्षी अंधकरण धर्मों से लेपाएमान नहीं होता असंगो व्यय असंगो नहीं सजे अशी नहीं चीर्यते ऐसा उसका रूप है तो वो आसक्त संबंधित नहीं करता आतंक रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है घर में कुछ भी हो जाए घड़ा आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता कहने के लिए घड़ा आकाश कहा जाता है वो है व्यापक आकाश ही है। इसमें दोनों में अंतर है पहले वाला ऐसा नहीं है पहले वाला जब काला घड़ कहते हैं तो घड़ में जो जो परिवर्तन होता है वो घर के साथ होता है विशेषण से युक्त तो होगा विशेषण विशेष होता है विशेषण हमेशा साथ में चलेगा तो इसीलिए कार्य अन्वयी विशेषणत्व कार्य अन्वयी होता हुआ व्यावर्तक होगा उसको कहेंगे विशेषण व्यावर्तन मन एक से दूसरे को अलग करना अभी काला घड़ और लाल घड़, दोनों अलग घड़ा, घड़ा, अलग हो गए। रक्त घट कृष्ण घट अलग अलग कर दिया घड़ को वो व्यावर्तक तो हो गया विशेषण के साथ हो गया अब ऐसे ही जो अंधकरण है उसमें कर्तृत्व आदि जब कार्य करता है तो कर्तृत्व आदि भाव प्रवृत्ति में आ जाता है मैं जा रहा हूं ऐसा करके जब सोचता है तो वो सभी क्रिया उसी के साथ होता है मैं सो रहा हूं जब सोचता है ऐसा होता है वो अभिमान के साथ मिलकर के काम करता है इसीलिए वो अभिमान से उसको फल भी हो जाता है सब कुछ होता है वो सारा फल अंधकरण में जाके बैठ जाते हैं बात में कर्म बल के रूप में आता है ये है अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य सामान्य रूप से हम वेदांत में क्या अध्ययन करके आते हैं अंधकरण प्रतिबिंबित चैतन्य बोलते हैं ये सामान्य है कि साक्षी और जीव को भेद नहीं किया जाता और जीव से लक्षित साक्षी को लिया जाता है अब ये दोनों का अलग लक्षण करने के लिए ये दोनों अलग अलग कहा गया दो भेद करते तो उपहित चैतन्य कभी लेन नहीं होता है इसीलिए साक्षी अंधकरण वृत्तियों को निरंतर जानता रहता है अंधकरण वृत्तियों से संयुक्त नहीं होता यह है अंधकरण उपहित चैतन्य उपहित उपहित अर्थ होता है उपाधि से युक्त उपाधि कार्य होता है कार्य अन्य सती व्यावर्तक व्यावर्तक उपाधि कार्य अन्य होता हुआ कार्य के साथ संबंध नहीं करता हुआ उपहिरो अब हमें वो उपहित चैतन्य को जानना है उपहित चैतन्य को जानने के लिए कौन मदद करता है या अवच्छिन्न चैतन्य मदद करता है दोनों वही है उपहित चैतन्य को जानने के लिए अवच्छिन्न चैतन्य से जाना पड़ेगा क्योंकि अवच्छिन्न चैतन्य बुद्धि में सम्मिलित होकर काम करता है बुद्धि से आप श्रवण मनन सब करते हैं उसके बाद में ध्यान लगाते हैं ध्यान लगा करके उस अवहित उपहित चैतन्य को जान लेता ये चार चीज याद रखना अंधक्करण अवच्छिंदम चैतन्यम जीव उसमें क्या होता है विशेषण रूप से लगा हुआ है विशेषणत्व किम कार्य अन्वयित्व अन्वयित्व सदी व्यावर्तक विशेषणत्व ये वहां चला गया दूसरा अंधकरण उपहिदम चैतन्यम साक्षी उसका क्या है वो कार्य अनन्वयी होता हुआ उपाधि है तो उपाधि का मतलब कार्य अनन्वयी होता हुआ रहना चाहिए यह उपाधि है कार्य करने के लिए वो बाद में नहीं होता जैसा अभी उपाधि क्या होता है एक और दृष्टांत कोई एक ऑफिसर बन गया हुँ? कोई बड़ा ऑफिसर बन गया प्रधानमंत्री बन गया प्रेसिडेंट बन गया समझ लो अब क्या है ये प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जो बना है ना ये उपाधि उपाधि का मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठा है और वो ऑफिस से काम कर रहा है तब तक वो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री है अब बाद में जब वो बाहर आ जाता है तो उसके साथ वो बाहर नहीं आता वो वही छोड़ना पड़ता है वो पांच साल के बाद जब बाहर चले जाएंगे तो वो कुर्सी ये उपाधि सब जाएगी साथ में नहीं जाए तो बाद में वो सामान्य नागरिक के समान हो जाता है अब वो पेंशन मिलता बात अलग है पेंशन तो मिलेगा किंतु वो सामान्य नागरिक हो जाता है वो हम लोग पहचानने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति ये सब बोल देते हैं किंतु वो उपाधि वहां नहीं जाती अब क्या है उसके साथ जो जो विशेषण था वो हमेशा साथ में रहता है किंतु कि जो, जो है वो कार्य के लिए है वो प्रेसिडेंट बनता हुआ उस कार्य को पूरा करने के लिए वो पद दिया गया पद उतना काम करके छूट जाता है और बाकी उसका तो बिल्कुल अलग ही जीवन होगा इससे संबंध नहीं रहता इसी प्रकार यहां है और जितना विशेषण है उसको छोड़ नहीं सकते अभी जब वो मनुष्य है अपने को मनुष्य मानता है वो कभी छोड़ता है मनुष्य तो वो नहीं छोड़ता यदि पुरुष है या स्त्री है वो अपने को मानता है वो भी नहीं छूटता तो जो जो जीवात्मा के साथ विशिष्ट होकर काम कर रहा है वो नहीं छूटता इसीलिए यहां जो अस्मत पद से ये दोनों को लेना पड़ रहा है अभी पहले तो अहंगार आदि को आप बाहर कर देंगे युष्मत के पौधी में करेंगे जब आप साक्षी रूप से चैतन को लेंगे उपहित चैतन्य को लेंगे और जब विशिष्ट चैतन्य को लेकर के अहम अहम का व्यवहार होता है तब विवादना है।, है ना तो यहाँ साक्षी लक्षित होता है क्योंकि साक्षी को वो पहचान नहीं सकता अंधकरण साक्षी को पहचान नहीं सकता क्योंकि साक्षी से अंधकरण का सीधा संबंध नहीं है वो उपहित है और साक्षी उसको देखता है अंधकरण को देखता है साक्षी अंधकरण को देखने वाला है अंधकरण साक्षी को नहीं देख सकता अंधकरण जिसको भी देखेगा वो विषय होता है वो प्रमादा बनके विषय को देखेगा वो साक्षी को नहीं देखेगा साक्षी उसको पहचानता है इस प्रकार हम साक्षी प्रक्रिया में एक एक को बाहर से निराकरण करते हुए साक्षी में पहुंच जाता है अब ये दो मुख्य बातें यहां आज बताया एक तो अध्यारोप अववाद न्याय और यहाँ साक्षी को कैसे पहचानना तस्साक्षी युषमशब्देन अहंगादी शब्दी गृह्योरव प्रत्ययपन स्फूर्णतया तद प्रती विरोधो इन दोनों को ही पद से स्फुरी करते हैं मतलब मन उसका ज्ञान होता है ऐसा कहते प्रत्ययपन <coughs> <coughs> <coughs> पूर्णतया तदवे प्रतीति ही स्पूर्ण का विषय रूप से उसकी प्रती होती है उसका ज्ञान होता है बिल्कुल नहीं जानते ऐसा नहीं हम साखी को भी पहचान रहे हैं और जीवात्मा से व्यवहार तो कर ही रहा है तो दोनों वहां जुड़ा हुआ है तो तद वक्त प्रतीति ही इसके लिए विरोध दिखाया गया कि अस्मद प्रत्यय भी हो रहा है युष्म प्रत्यय भी हो रहा है तो दोनों में विरोध है प्रत्ययत्व तो विरोध हो गया वहां अलग अलग प्रत्यय रूप होने से विरोध हो गया अलग अलग, अलग स्पुरण हो रहा है इसलिए वो दोनों में विरोध हो गया तत्र तनात्मा प्रदीदी व्याप्यवाद आत्मा चीदित्वाद प्रत्यय है। बोलते हैं दोनों प्रत्यय बना ठीक है अगर इसमें भी थोड़ा भेद करना चाहते कि अनात्मा प्रदीदी का व्याप्य विषय होने से प्रत्यय प्रतीदि मान ज्ञान वो प्रदीदी का विषय है आत्मा उसको जाना जाता है जब अंधकरण काम कर रहा है तो वो जाना जाता है कि मैं ऐसा हूं मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं मैं बहुत बड़ा हूं मैं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं ये सब मन में ऐसे आता है तो विषय रूप से जाना जा रहा है और आत्मा तो प्रदीदित्व प्रत्यय आत्मा तो प्रदीदी का स्वरूप है मैंने ज्ञान का स्वरूप है वो अनुभव से उसको जाना जाता इसीलिए उसको प्रदिदित्व प्रत्यय था ज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप होने से उसको प्रत्यय कहा इसका मतलब एक करण में किया एक अधिकरण में किया ऐसा प्रत्यय किया तयोर व्यवहार तो विरोध हो गोधर शब्दार्थ फिर भी दोनों को व्यवहार में भी विरोध है।, है तो प्रत्यय इस प्रकार से है अब दोनों का विरोध और भी है इसको दिखाने के लिए गोधर शब्द का भी प्रयोग किया प्रदीदी करने से काम होने वाला था किंतु प्रदीदी का गोजर ऐसा कहने पर और स्पष्ट हो गया कि दोनों में विरोध व्यवहार में भी है तो जब भी कोई लेकर के व्यवहार करता है उसमें अनात्मत्व का भाव होता है कि तू कहते समय कभी भी मैं ऐसा भाव नहीं होता और मैं कहते समय तू ऐसा भाव भी नहीं होता ये व्यवहार में विरोध भी दिखता है अब क्या है ऐसे विरोधियों को आपने मिलाया है कहना चाहता कितना गलत हुआ कभी नहीं होने वाले को आपने मिलाया तय व्यवहार दो विरोधो गोजर शब्दार्थ युष्म कौडस्थ्या आत्मतिरस्कारण सक्रियवादिना अस्मदर्थों ब्रह्मात्मी अहंकारादी दि विलापेन पूर्णतया व्यवक्रिय इसका असली व्यवहार कब होता है युष्मदर्थ का तो कौ आदि स्वभाव आत्मतिरस्कार आत्मा का जो कूटस्थ स्वभाव है कूटवत्ष्ठ रीति कूटस्थ एक ही रूप में स्थित रहना जो स्वभाव आत्मा का है उसका तिरस्कार करते हुए सक्रियवादिना व्यवहार सक्रिय बना दिया जब कहेंगे तो वो सक्रिय हो जाता है क्रिया के सहित हो जाता है अहम करोमी अहंकार को लेके जब आप व्यवहार करेंगे तो अहम करोमी होता है हाँ। इसको पहले हम जो बताया था क्षेत्र अध्याय में जो कहा क्षेत्र क्षेत्रजर विषय विषयो भिन्न स्वभाव ओर इतर इतर तद धर्माध्यास लक्षण ये जो कहा था इसको ध्यान में रखना कि यहां क्षेत्रज रूप से जब व्यवहार अहम करके होता है वहां सक्रिय मान करके होता है क्षेत्र जाना दिए वे की ऐसा उसको क्षेत्र रूप से लिया जाता है साक्षी रूप से जब लेते हैं तो उसमें कर्तृत्व आदि का निराकरण होता एक है ये कहना चाहते हैं युष्म अर्थ से लेने से फायदा क्या है कि जहा जहां क्रिया दिखाई पड़े जहाँ कोई परिवर्तन दिखाई पड़े वो युष्म है ऐसा मालूम बढ़ता है अहंकार आदि में परिवर्तन दिखाई पड़ता है अहंकार में बुद्धि में मन में इंद्रिय में विषय में भाग्य में सब में परिवर्तन दिखाई देता परिवर्तन सूचित करता है कि ये अनात्मा कूडस्थ नहीं है ऐसा सूचित करता इसका विपरीत आत्मा है अस्मदर्थो भी ब्रह्मात्मित अहंकारादि विलापेना पूर्णतया व्यवहित है और अस्मदर्थ अंद में ब्रह्मास्मी ऐसा ज्ञान के साथ अहंकारादि को विलाप करके पूर्ण रूप से उसका व्यवहार होता है मतलब अंति में जाके यही व्यवहार होगा कि अहम् ब्रह्मास्मि ये सर्वात्म भाव का अनुभव जीवन मुक्त स्थिति में होता है तो वही अस्मद का मुख्य अर्थ होगा जो जीवन मुक्त का अनुभव है वही हमारे लिए प्राप्य होता है जीवन मुक्त का वो अनुभव हो चुका है वो स्वभाव हो चुका है अब हमें उसको प्राप्त करना है इसलिए यहां उसको सूचित करते है इस प्रकार युष्म से अनात्मा सारा आ सक्रियत्वादि हेतु से सारे को अनात्म सिद्ध करेंगे और आत्मदर्थ से आत्मा का स्वरूप पूर्णतया मालूम हो जाएगा युष्मा युष्म अस्मच्च युष्मदस्मद प्रत्यय तौवचर तयस्त्रिविद विरोध बाजो अक्य योग न तत्प्रमितर्थ वाक्य का पूरा तात्पर्य बताते युष्मदस्मत्त्यय गोचर योग का ये समाज ऐसा है युष्मच्या युष्मच्या ऐसा दोनों ही युष्म अस्मत युष्म ते च ऐसा युष्म गोचरो गौचर हाँ यह क्या किया कि पहले ध्वध् करके फिर कर्म किया उनका प्रत्यय ऐसा अर्थ नहीं करते हुए कर्म धारे किया तो युष्मी ये हो गया द्वंद्व उसके बाद ते प्रत्यय कर्मदार योग विशेष विशेष भाव से तवे गोचर कर्मदार तय स्त्रिविध विरोध भाजनो इनका तीन प्रकार का विरोध है तीन प्रकार का विरोध आगे आगे कह रहे हैं विषय विषय तप प्रकाश विरुद्ध स्वभाव यो इधरेधर भाव अनुभव तो सिद्धाया तर्माण अभी ये तीन प्रकार का विरोध है अन्त्र ऐस्य अयोग इसीलिए आयक्य नहीं हो सकता कि क्योंकि तीन प्रकार का विरोध है विरोध के लेके आयक्य नहीं हो सकता अध्यास को छोड़ के अन्यत्र इसका आयक्य होना संभव नहीं है तत्प्रविधि इतना इसीलिए इसकी जो प्रवृति है ये जो ज्ञान हो रहा है ये अवास्तविक है ऐतिहासिक अज्यास, है इसमें एक नंबर टिप्पणी करनी एक नंबर तदवे ने एक नंबर टिप्पणी है पूर्ण विषयत्व ऐक्य अच्छा। असंस्कार अदद्यादात्म्य संस्कारादिदम रजतमिदी वध्यासा सैदित आशंका अब और अंदर गहराई से जाते हैं कि ऐक्य असंस्कार यह शंका होती है कि ऐक्य करने के लिए पहले कोई संस्कार चाहिए कोई भी चीज को दोनों को मिलाना है तो पूर्व में कोई ज्ञान चाहिए तब हम मिलाते हैं यदि पूर्व में उसका ज्ञान नहीं है तो नहीं मिला पाएंगे ऐक्य संस्कार का कोई संस्कार नहीं है यानी संस्कार अध्यास पहले रहता है उसके बाद में बाहर सत्य का अध्यास आदि होता है संस्कार अध्यास उसका कारण बनता है अब आगे अध्यासों का विभाजन बहुत करेंगे तो उसमें संस्कार चाहिए ऐक्य असंस्कार ऐक्य का कोई संस्कार नहीं है दो नंबर टिप्पणी है ऐक्य संस्कार अभाव अवध्या से भी ऐक्य अध्यास अभावे भीस्कारात् अर्थ है आइक्य संस्कार अभाव अवध्यास अभी का अर्थ है ऐक्य अध्यास अभावे आगे आया तो आइक्य संस्कार नहीं होने से भी अध्य का अध्यास नहीं हो सकता ये तो मान ले लेक का संबंध नहीं है दोनों का संबंध होना संभव नहीं इसका कोई संस्कार बन ही नहीं सकता जैसे तम प्रकाश को मिलाकर के रखा ऐसा कोई संस्कार बनता है ऐसा बनता ही नहीं क्योंकि ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं विचार किया ही नहीं तो संस्कार कैसे बनेगा तो तमह प्रकाश दोनों मिल करके कुछ होता है ऐसा संस्कार नहीं बना वो के संस्कार नहीं बन सकता क्योंकि उनके परस्पर विरुद्ध है तो शंका करने वाला कहता है कि ऐसा होने पर भी तादात्म्य संस्कार रजत निधि बस तादात्म्य संस्कार हो जाए अब ये के अलग है तादात्म्य अलग है दोनों में भी भेद है कि तादात्म्य संस्कार तादात्म्य के संस्कार से इधम रजतन जैसा होता है जैसा चांदी चमकता है वैसा ही वो सीपी भी चमकती है तो वो सीपी को दे करके उसमें वो रंग जो चमकना वो चाक चक के गुण को देख के वो दोनों में तादात में कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है तो यहां भी इस प्रकार होगा तद अभ्यास आक... इसलिए वो हो यहां अध्यास, अध्यास हो जाएगा यहाँ अध्यास नहीं होने की स्थिति नहीं अभ्यास हो जाएगा वो कार्य हो रहा है तो तद अभ्यास है सियाद इत्याशंका ऐसा से हो गया ये भी नहीं है ये कहना चाहते तादात्म्य भी नहीं अब ये दो शब्द हाँ, आए यहां ऐक्य और तादात्म्य ये क्या है अच्छा आगे टिप्पणी कह रहे हैं दोस्त तो, आगे देखिए आशंकिया तस्या भी तत्प्रमिधि पूर्वक वो जो तादात्म्य से आप सम, मान रहे हो वो भी जो तादात्म्य संस्कार भी क्या है तत्प्रमिधि पूर्वक उसका भी पहले ज्ञान होना आवश्यक होता है किसी को तादात में करने के लिए ज्ञान होना चाहिए रजद को जो नहीं जानता है वो रजद का अभ्यास सीपी में नहीं कर सकता सर्प को नहीं जानता है सर्प का अभ्यास नहीं।, नहीं कर सकता तो इसीलिए वो भी पहले जानना चाहिए और तस्याच तादात में अपेक्षित्व और प्रमिधि होने के लिए पहले तादात में चाहिए तादात्म्य का संस्कार बनने के लिए पहले ज्ञान चाहिए ज्ञान होने के लिए आपको क्या चाहिए पहले तादात में चाहिए तो कौन सा पहले होगा आ, ये तादात में जानना है ऐसा आप समझ रहे हैं किसका इसका तादात में जानना है तो उसके लिए पहले उसका ज्ञान चाहिए और ज्ञान रहेंगे तो तादाद में होगा तो परस्पर आश्रय हो गया समझ रहे हैं ना अब को देके उसमें आप दोनों को मिला रहे हैं उसका तादात में कर रहे हैं या उसमें रजत को देख रहे हैं उसका गुण को लेके अब रजत को पहले जानेंगे तब होगा तब होने के बाद वो में संस्कार बनेगा कि इसके साथ इसका तादात में है वो बनने के बाद में तादात में अभ्यास हो सकता है किंतु वो पहले नहीं बना में में है तस्याश्च प्रमिदेश तादात्म्य अपेक्ष तादात्म्य की अपेक्षा रच ऐसे स्थिति में आत्मा अनात्मनो हो तद भावात नहीं थी और आत्मा और अनात्मा का इस प्रकार से दोनों का पूर्व ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं है ता, तादा ये जो तादात्म्य संस्कार होने के लिए दोनों को जानना होता है ये दोनों का ज्ञान ऐसा तादात्म्य रूप से है ही नहीं पहले तद अभाव उसका अभाव है अभाव होने से तादात्म्य संस्कार नहीं बन पाएगा तद अभा नहीं मत्वा इसलिए तादात्म्य संस्कार नहीं बनेगा ऐसा मानकर तयो तादात्म्य अभाव हेतु महा उन दोनों का तादात्म्य अभाव में कारण बताते इनका तादात्म्य अभाव तादात्म्य अभाव है तादात्म्य नहीं होता उसके लिए कारण है विषय विषयी हो ऐसा का एक विषयी है एक विषय है विषय और विषयी का कभी भी तादात्म्य नहीं होता जब हम भोजन करते हैं भोजन हमारे लिए विषय है हम भोक्ता है तो भोजन भो, भोक्ता एक है ऐसा कभी होता ही नहीं जो विषय होता है कभी विषय रूप से विषयी रूप से उसका ज्ञान नहीं होता दोनों अलग अलग रहता है तो वहां तादात में करने का कोई सवाल ही नहीं तादात में संबंध संस्कार भी उसका उत्पन्न नहीं हो सकता किसी को भी कहो कि तुम ही भोजन हो तुम और भोजन एक है ऐसा कहने पर दोनों एक ही रहता है तो ऐसा होता है कभी ऐसा कभी हुआ नहीं ऐसा कोई संस्कार बना नहीं सकते भोज्य और भोक्ता अलग हुआ करता है तो में संस्कार कैसे बनेगा यहाँ विषय विषय इसलिए कहा गया स्पष्ट रूप से भिन्न है इसका में भी नहीं हो सकता ऐक्य भी नहीं हो सकता तो गति ऐक्य अभावी जात्यादो तादात्म अप यहां युष्म प्रत्यय गोचरों हो विषय विषयों ये दोनों जो विशेषण में तम प्रगाधम विरुद्ध स्वभाव आगे गए तो यहां जो है आयक्य नहीं होता है इतने कहने से ही काम हो गया था फिर आप अलग से विषय विषयों हो करके क्यों कहा तो बोलते आयक्य नहीं होने पर ही जात्यादि में जो जाति आदि को लेकर के तादात्म्य कहा जाता है ऐक्य और तादात्म्य में अंदर है इसके लिए टिप्पणी दिया तीन नंबर टिप्पणी अब पौनरुपयम पुनरुक्ति नहीं है कि तादात्म्य और आय्य को आप बार बार एक समझ के बोल रहे हैं ऐसा दिखता है, है। किंतु तो एक नहीं थोड़ा है। भेद है तादात्म्यम भेद सहिष्णु तादात्म्य क्या है भेद को लेता हुआ होता है भेद सहिष्णु होता है सहिष्णु मैंने भेद सही होगा जैसे वृक्ष कहने पर वृक्षत्वेन वृक्ष एक है वृक्षत्वेन वृक्ष एक है किंतु वृक्ष के अंतर्गत अनेक भेद आता है शाखा, पत्ते कांड आदि भेद आता है तो भेद सहिष्णु अभेद है समुद्र कहने से अभेद है किंतु तरंग आदि उसमें भेद होता है इसको कहते हैं भेद सहिष्णु अभेदेद है लेकिन भेद सहिष्णु भेद के सहीद होता है उसको ताराश में कहते जादी आदि ऐसे होता है जैसे पृथ्वी तो एक जादी है यह पृथ्वी तो जाति भेद सहिष्णु अभेद है क्योंकि पृथ्वी कहने पर एक जैसा सब जगह नहीं रहता कोई घड़ा बनता है कोई लोटा बनता है कोई मूर्ति बनता है कोई घर बनता है सब में पृथ्वी तो रहता है कि लकड़ी आदि सब में पृथ्वी तो है तो वो भेद अनेक है अनेक होता हुआ पृथ्वी रूप से एक है इसको कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद ये तादात में है मतलब है दोनों तो में तादात में है किंतु ऐसा नहीं एक है ऐसा नहीं अब आत्मा के दृष्टि से देखें तो आत्मा में ऐसा नहीं है, है।, तो है। तादात्म्य नहीं है वहां क्या है ऐक्य क्या होता है भेद आशा कृष्ण होता है। उसमें भेद बिल्कुल भेद नहीं रहेगा सजादीय विजादीय स्वगत भेद शून्य रहता है सजादीय भेद भी नहीं समान जाति का दूसरा होता हो ऐसा नहीं और विजादीय भेद मन विरुद्ध जाति का होता हो ये भी नहीं और स्वगत भेद जैसा वृक्षा में स्वगत भेद है वैसा भी नहीं इस प्रकार से वो स्वरूप है वो है ऐक्य वास्तविक ऐक्य उसमें भिन्न नहीं होता जैसे हम एक व्यक्ति को कह रहे हैं अयम मनुष्य ये कह रहा है। और जो मनुष्य है उसके साथ वो देवदत्त या ब्राह्मणादि भी जाति से युक्त है तो वो दोनों मनुष्यत्व तो और इसमें कोई अंदर नहीं एक है दूसरा जैसे हा, घटा कलच बोला कलच और घट में बिल्कुल अंदर में दोनों एक है ऐक्य है वह षड अंग ब्राह्मण छह अंगों को जानने वाले ब्राह्मण है ऐसा कहा तो दोनों में एकत्व का ज्ञान होता है एक अलग दूसरा अलग ऐसा ज्ञान होता है विशेषण विशेष भाव से और ऐक्य भाव से ऐसा होने पर विशेषण न भाव से संबंध करके उसमें जो मूल तत्व है उसको लिया जाता है दोनों में वो लिया जाता है वो विशेषण न विशे भाव से यहां तो तमस्या आदि वाक्य में कहते हैं मुख्य जो सामान अधिकरण है ऐक्य समान अधिकरण उसको लिया जाता है ये भेद असहिष्णु है यह भेद को सहन नहीं करेगा तो अब वृक्ष वृक्ष को जानना है तब क्या है कि वृक्ष का स्वरूप से उसको जानना पड़ेगा उसमें कोई भेद को लेके नहीं जाना सकता तो तादात में नहीं वहां ऐक्य ऐसा तादात में मैं तो भेद सहिष्णु होगा ऐक्य में भेद नहीं रहेगा ऐसा यहां जो है ऐक्य नहीं होने पर युष्म अस्मद प्रत्यय गोजर दोनों अलग हो गया ऐक्य नहीं है कहा तो तादाद में भी नहीं है क्योंकि विषया वैसाई नादाद में यहां नहीं आ सकता उसको सहन नहीं कर रहे ना विषय विषयी को सहन नहीं करता और विषयी विषय को सहन नहीं करता इसलिए तादाद में नहीं होगा नित्य अनुभव विषयो इसमदर्थो विषय नित्य जो अनुभव में आने वाला जो विषय है इसमद का अर्थ है वो ही विषय है विषयी तो अस्मद अर्थो नित्य अनुभव और विषयी क्या है अस्मद है जो अनुभव रूप है एक अनुभव का विषय है दूसरा अनुभव रूप है जैसा घड़ादि ज्ञान का विषय है घड़ादि में ज्ञान का विषयित्व संबंध है घड़ादि ज्ञान का विषय हो गया किंतु ज्ञान स्वयं क्या है वो विषयी है विषयिता संबंध से है उसमें इसलिए वो विषयी है तो स्वरूप आत्मा अनुभव रूप है अनुभव का कोई विषय होगा आप किसको अनुभव कर रहे हैं घड़ का अनुभव कर रहे हैं फट का अनुभव करके कर बोल सकता है तो वो अनुभव का विषय है अब अनुभव स्वयं आत्मा का स्वरूप है तो आत्मा को जब भी आप जानेंगे अनुभव रूप से जानेंगे इसीलिए वो कहा कि आत्मा अनुभव है। इसलिए साक्षी को लिया साक्षी में सीधा यह लक्षणा से क्यों किया क्योंकि वो अनुभव रूप है मुख्य रूप से उसी को लेना चाहिए उपस्थित चैतन्य को लेना चाहिए तो विषयी तो अस्मदर्थो नित्य अनुभव तयोदाव मिथो विरुद्ध ये दाक्य और दाहक के समान मिथह परस्पर विरुद्ध है जादि जाति व्यक्ति अभाव यहाँ जाति और व्यक्तित्व भाव नहीं है तत्व तो वाक्य में सचिदानंद आत्मा रूप से एक है वहाँ जाति और व्यक्ति रूप से तादाश्म करने के लिए यहाँ भेद नहीं कहा जा सकता विषय और विषयी एक नहीं होता है ऐसा जादी व्यक्ति में तो तादात्मे तो गड़ से एक हो जाएगा जैसे घट और घटत्व इसमें एक हो जाता पृथ्वीत्व रूप से एक हो जाता ऐसा यहाँ नहीं होता है जाति व्यक्तित्व अभाव यहाँ ऐसा वेद नहीं है मैंने विषय जादी है विषयी व्यक्ति है अथवा विषयी जाति है और विषय व्यक्ति है ऐसा नहीं कर सकता इसीलिए तादात्म्य नहीं है न तादात्म्यर्थ समी गुणवत्वादि न अने वृत्ता हेतो तो सिद्धम अभेद असंभव सदृष्टान्त आह अब ये हेतु से क्या सिद्ध हो गया कि ऐक्य भी संभव नहीं तादात्म्य भी संभव नहीं ये सिद्ध हो कि युष्म में ऐक्य करना भी संभव नहीं तादात्म्य करना भी संभव नहीं ये दो विशेषण से लिया गया है अभी दूसरा विशेषण में बैठा है। विषय विषयो हो इसमें बैठा है। अब वो विषय विषयो हो तादात में नहीं हो सकता है कहा तादाद में क्यों नहीं हो सकता है उसका दृष्टांत दे रहे हेतु दिया तो दृष्टांत देना चाहिए तो उक्ताद हेदो हो सिद्धम उक्त हेदु से जो सिद्धार्थ है अभेद असंभव अभेद नहीं होता है ये जो बात है इसका दृष्टान्त माना दृष्टान्त के सहित करते हैं तम प्रकाशव इत्यादि से कहा तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव एक इसकी रीति का इस कहते नखलो अनयोर खलु अनोर इन दोनों का अभेद नहीं होता है इतना ही नहीं नखलो अनयोर अनोर अभेद अभेद है ही नहीं ऐसा नहीं न चयोर भाव अभाव तदभाव और ये भी नहीं है कि ये दोनों जो है ना तयो में चार नंबर टिप्पणी दिया तम प्रकाश ये तम प्रकाश जो है भाव और अभाव दो है इसीलिए तद अभाव तादात अभाव है ऐसा भी नहीं ये तम जो है अभाव है और प्रकाश जो है भाव है इसीलिए उसका अभाव हो गया मतलब तादात नहीं हो सकता ये बात भी नहीं तमसवी गुणवत्वादि ना भावत्वादी तम भी गुणवत्वादी को लेकर के भाव है अब यहां जो है ना कई लोग इसमें उलझे हुए कि तम को कई लोग अभाव मानते नहीं है मानते बिल्कुल गलत है तम अभाव नहीं है अभाव करके कोई चीज है ही नहीं तम कैसे अभाव हो सकता तम अभाव नहीं है लाइट नहीं होने को तम कहते हैं। ऐसे हमारे नयायिकों ने भी व्याख्या किया नयायिको ने सबसे पहले यह बताया कि तम जो है लाइट प्रकाश का भाव ऐसा कहा वो अभावरू मानते हैं पूर्व का आदि भाव रूप मानते हैं तो उसको नहीं मानते वो अभावरू मानते और आजकल के विज्ञानी लोग भी इसको अभाव मानते ऐसा मानते प्रकाश का भाव, जो कि गलत है हमारे इस शास्त्र के अनुसार वो तम में भी सत्व है अब देखो ये तम आप किसको कहते हो तम मतलब प्रकाश नहीं आपको दिखाई नहीं पड़ता उस समझ और जब जब दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक तम कहते आप जब जब दिखाई नहीं पड़ता तब तम आंख बंद कर दिया अंधेरा जैसा दिखता है तम है तो दिखाई नहीं पड़ता और जब सूर्य प्रकाश नहीं रहता तब भी आपको दिखाई नहीं पड़ता आपको दिखाई पड़ता है दिखाई नहीं पड़ता है इससे देखकर के प्रकाश और तम का निश्चय नहीं कर सकते ये शास्त्र पहले जानता है कि शास्त्र का कहना क्या है कि ये तम जो रात में है ना इसमें भी कुछ प्रकाश किरण है किंतु वो प्रकाश किरण इतना कम है इतना मतलब बहुत सूक्ष्म है वो हमारे आंख के दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ता किंतु अन्य जीवों को वो वहां दिखाई पड़ता है उतने कम प्रकाश में भी दिखाई पड़ता है जैसे उल्लू है उल्लू को दिखाई पड़ता है और शेर आदि जो रात में पकड़ वो शिकार करते हैं उन जीवों को बहुत कम प्रकाश में दिखाई पड़ता है दूर खड़ा हुआ भी दिखाई पड़ता है तो वहां जो प्रकाश रेशमी है वो हमारे चक्षु के गोचर नहीं है हमारे चक्षु उससे कमजोर है और ऐसे कुछ विशेष प्रकाश रश्मि को ही हमारे चक्षु पकड़ सकती है बाकी प्रकाश रश्मि को नहीं पकड़ सकती है अब उष्णा भी रहती है रात को अनेक कारण है वो उसको बताना पड़ेगा यस नो where you say a darkness we are defining about that we say there is a misty light there little bit that yeah, that is why it that is light is light it's not darkness that light is light so where we say has light a uh, darkness so where we say has light now suppose you take a box completely sealed there is no any light inside no there light is there until if you if you say completely sealed Then how can you say there is no light because you cannot see there? Cannot see because you know. So what is the proof for that? So that is all. Just they are making something and saying something. They make a definition. Then they follow it. They don't see here and there. So if you say there is no light, what is the proof for that? No. So you have to give some proof that I can't see. That is my darkness. Is so that is the. This is not the. thing because what they say that is totally wrong because even they proved that there is light because of that light the objects are moving so there are many things like that you just uh, follow that then this was a previous condition there was no light and where there is no light that is darkness there is light there is energy there is everything only you cannot see that That is not. You cannot see. We say that darkness. No. See, this it doesn't true. make that darkness. Here, the absence means that complete absence. When you say the absence, the complete absence, the complete absence is not there. We compare and say that. That is what this. But even if there is not complete absence, you say there is. The that we will discuss later because this is. Uh, you have some uh, preconditioning about this. so you think like that you see all the differences now what they say about the darkness there is no darkness at all how you could not prove there is energy everywhere the dark itself is a amount of energy so how can you say dark there is nothing there is nothing you cannot say only you can say i cannot see this is the definition of darkness What I said is that you said there is a little light. If there is a little light, then that light is not darkness. Light is not darkness; it is everywhere. So we are not talking about that. Light is not darkness; that is for sure. But what we say as darkness—that is the point here. The what we say as darkness—you say that after sunset, what you say the darkness—that is, you say so we are taking that darkness. that darkness is bhava or abhava that is the question here so here it says that it is also bhava there is no abhava abhava means non existence ah so that is not a existence nahi hai there is a existence in that that is all we want to say so what you see or what is not see that consider as darkness for us that that much only we can define that other than that everything is a uh, scientific process तो आवर डेफिनेशन इज वाट वी कैन सी इज लाइट वाट वी कैनोट सी इज डार्कनेस दिस इज द डेफिनेशन दिस द मैक्सिमम डेफिनेशन वी कैन गिव फॉर पार्टिकल पर्पज सो अकॉर्डिंग टू दैट वेयर वी आर से प्रकाश जब नहीं है बोला और डार्कनेस है बोला, क्या, क्या बोला प्रकाश है बोला ये दोनों में अंदर होता है तो भाव अभाव को लेकर क्या कहना चाहता है कि तादाद में नहीं हो सकता क्योंकि भाव अभाव से दोनों अलग हो जाएगा ये कहना चाहता है ये ऐसा नहीं है भाव अभाव से दोनों अलग होता है ये बात नहीं है क्योंकि दोनों भाव है तमसो भी गुणवत्व आदि ना भावत्व उसमें भी गुणवत्व आदि माना गया है कुछ गुण माना है तमस का और उससे कुछ कार्य भी होता है और दूसरी बात शास्त्र एक सीधा करता है शास्त्र क्या करता है जहां आप अंदर या भी ब्राह्मण देखिए ने दो जगह आया पूरा शास्त्र में और शंकराचार भावरूप ही मानते और शास्त्र सीधा कहता है कि सभी में देवता है अंदरियां ब्राह्मण में तो बहुत जगह देवता को बताए उसके बाद को भी लिया यम सिन यम तमो न वेत यमशरी यमयति सते आत्मा अंधरिया में मृत अब वो समस के अंदर भी देवता मानता है उसके अंदर भी कोई रिजिस्टेंस है कोई देवता है कोई शक्ति है कोई एनर्जी है ऐसा मानते वो स्पष्ट रूप है तो कुछ नहीं है तो वहां क्या है जैसा प्रकाश के अंदर एक प्रकाशी है प्रकाश के अंदर आत्मा है प्रकाश के अंदर चैतन्य है वैसा तमस के अंदर भी आत्मा है देवता है चैतन्य एक जगह नहीं दूसरा जो है चाकल्य ब्राह्मण में भी बताया चाकल्य ब्राह्मण में वहां क्या आता है म एव्यायन अगुम हृदय लोगो मनोज्योतिर ऐसा कहा कि तम एव आयतन जिसका आश्रय जिस परमात्मा का आश्रय रात के समय में तम ही है वो आश्रय जैसा दिन में प्रकाश यृदय हृदय वो उसका आयदन स्थान हृदय है उस परमात्मा का वो हृदय में ही ज्ञान होता है क्योंकि तो सबके द्वारा हृदय को वहां जोड़ा गया हृदय में परमात्मा आएगा और मनोज्योति और मन ही उसका प्रकाश है क्योंकि तमस को हम कैसे जानते हैं ये तमस ऐसा है जानते हैं ना तो ये मन ही वहां जानता है तो मन वहां ज्ञान रूप से है इस प्रकार तमस को आप जानते हैं ज्ञान को भी जानते हैं वो बिल्कुल बराबर है तो फर्क तो इतना ही है कि एक में दिखाई देता है वो सपोर्ट करता है आंख को और दूसरा सपोर्ट नहीं करता और सपोर्ट करेगी तो उसको हो जाएगा और कई लोगों को विशेष रूप से अंधेरे में दिखाई भी पड़ता है अन्य जीवों को तो दिखाई पड़ता ही है तो वो जो किरण है वो किरण हमारे आम के विषय नहीं होता स्पटिक तो आदि जो स्वच्छ पदार्थ होते हैं उसमें उसका भी रिफ्लेक्शन होता है जैसे वहडूर्य आदि होते वैडूर्दिंग छोटा प्रकाश किरण जो, जो, जो समय अंधेरा में है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है इसलिए वहडूर्य उस समय चमकता है वायडूर्य का अपना कोई प्रकाश नहीं है वो जहां भी प्रकाश है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ आबत्ती क्या दे रहे हैं कि आप जो तादाद में नहीं होगा बोला उसका कारण तो ये भी हो सकता है क्या भावा भाव अभाव को लेकर के हो सकता है भावा भाव अभाव में तादाद में नहीं होता है एक तो बिल्कुल एक्संस है कोई है ही नहीं और दूसरा प्रसंस है उसमें तादाद में कैसे होगा इस प्रकार हो तो बोला वो भी नहीं है तथा आत्मात्मोजपि मिथो विरुद्ध और ना भेदो अस्थित इसीलिए आत्मा अनात्मा का भी परस्पर विरुद्ध वाले का अभेद बिल्कुल नहीं है मतलब भेद ही है अभिदम प्रकाशवद दोनों में भेद ही है ऐसा समझना पड़ेगा इस स्वभाव में दोनों अलग अलग दिखाई पड़ता है न अभिन्नतया प्रमित मिथो विरुद्धत्व तम प्रकाशवी अब अनुमान दिया मितौ ना अभिन्नतया प्रमित ये जो आत्मा और अनात्मा है ये हमारा विवादास्पद विषय है ये अभिन्न रूप से है कि तो भिन्न रूप से है ये विषय है इसीलिए मितो विमतो जो विवादित विषय है आत्मात्मान ना अभिन्नतया प्रमित ये कभी भी अभिन्न रूप से तादात्म्य रूप से नहीं ग्रहण होता है तो अभिन्नतया प्रमित अभिन्नता नभिन्नतया प्रमित अभिन्नतया तो प्रमिदत्व अभाव साध्य है अभिन्न दया प्रमिदत्व अभाव साध्य है और विमत आत्मात्मनो ये पक्ष है और हेदू दिया मिथो विरुद्धत्वा ये परस्पर दोनों में विरोध है एक रहते समय दूसरा नहीं रहता है इसीलिए विरुद्ध है विरुद्ध होने से क्या होना चाहिए इसको अभिन्न रूप से इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए तो मिथो विरुद्धत्व नभिन्न दया ज्ञान अभिन्न दया ज्ञान नहीं कैसे प्रकाश तम प्रकाश तम और प्रकाश के समान ये परस्पर विरुद्ध है विरुद्ध होने से अभिन्न दया ज्ञान नहीं होता कभी भी तम प्रकाश एक है ऐसा ज्ञान किसी को हुआ नहीं आज तक हुआ नहीं ऐसा ही आत्मानात्म का भी अभिन्न दया ज्ञान नहीं होगा वो भिन्न रूप से ही होना चाहिए इसके लिए विरोध होता है विरोध का फल आगे बताते हैं पूर्णमल पूर्णमीदर्णमुदे ऊर्ण्य